ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण के अवतरण भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार के पूर्व पक्ष के रूप में सांख्यों का मत बता रहे हैं सांख्यों का मत बताते हुए भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि सांख्यों का कहना है जो त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान है वही जगत का कारण है और जितने भी उपनिषदों में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले वाक्य हैं उन सब का प्रधान कारणवाद में ही समन्वय किया जा सकता है और प्रधान जड़ होने से उसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व कैसे संभव होगा ऐसा यदि कोई सांख्यों के को प्रति प्रश्न करता है तो सांख्यों ने कहा हमारा प्रधान त्रिगुणात्मक होने के कारण सत्वगुणात्मक भी है और गीता बताती है कि ज्ञान सत्वगुण का कार्य है सत्वात संजायते ज्ञानम के अनुसार तो सत्व ज्ञान का कारण होने से ज्ञान रूपी कार्य सत्व में रहेगा कार्य कारण में रहता है घड़ा जो मिट्टी का कार्य है वो मिट्टी में ही रहता है ऐसे सत्वगुण का कार्य रूप ज्ञान भी सत्वाश्रित होता और सत्वाश्रित होने से ज्ञान जिसमें रहता है उसे कहा जाता है ज्ञाता घटक ज्ञान जिसमें होगा उसे घटक ज्ञाता कहा जाएगा घटज्ञ कहा जाएगा पट विषय ज्ञान जिसमें रहेगा उसको पटज्ञ कहा जाएगा और सर्व विषयक ज्ञान जिसमें रहेगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ और सभी विषयक ज्ञान सत्वगुण उनका ही कार्य होने से रहेगा सत्वगुण में इसलिए सत्व को कहा जाएगा सर्वज्ञ तो इस प्रकार सर्वज्ञत्व सत्व में उपन्न होगा और प्रधान महदादि अपने कार्य विषय को सामर्थ्य रूप शक्ति से संपन्न भी है इसलिए स्व कार्य को शक्ति मत्व रूप सर्वशक्तित्व तो भी प्रधान में उत्पन्न होगा और ये जो सर्वज्ञत्व तो है वह कहीं कहीं सा, आ, जो साधना करते करते उत्तरोत्तर साधना की सिद्धिया ने फल प्राप्ति करते हुए दिखते हैं तो उनमें भी उत्तरोत्तर सत्व का उत्कर्ष होने के कारण सर्वज्ञता लोक में प्रसिद्ध है और जब सत्वगुण का निरति से उत्कर्ष होता है तो निरति से सर्वज्ञता ये मानी जाती है और वो चाहे सातिशय स... उत्कर्ष हो या निरिशय उत्कर्ष हो वो उत्कर्ष किसका है सत्वगुण का वो रहेगा सत्वगुण में ही और जैसे जैसे उत्कर्ष होता जाएगा सत्वगुण का ऐसा ऐसा ज्ञान का वो विषय बढ़ता जाएगा दायरा बढ़ता जाएगा तो इस प्रकार ये सत्वगुण ही ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञाता कहलाता है ये कहा गया और जो चेतन है ब्रह्म जिसे माना, माना जा रहा है जगत का कारण वह तो ज्ञान के जो अन्य साधन है शरीर और इंद्रिया उनसे रहित होने के कारण भले ही चेतन है लेकिन ज्ञान सामग्री शरीरादि से रहित होने के कारण उसमें सर्वज्ञत्व या संभव नहीं होगा इसे न केवल अकार्य कारण से पुरुष से उपलब्धि सर्वज्ञत्म किंचिज्ञ वा कल्पयुम शक्यम इससे भाष्कर भगवान ने पूर्व पक्ष के मत को बताते हुए कहा कि जो पुरुष है उसके यहाँ पर दो विशेषण बताए हैं ऐसे तीन विशेषण है केवल से कार्य कारण और उपलब्धि मात्र तो केवल है का मतलब किसी भी विशेषता से युक्त नहीं है निर्विशेष है और ज्ञान के जो साधन है शरीर इंद्रिया आदि और उनसे भी उसका असंग होने के कारण संसर्ग न होने से अकार्य कारण है और वो अचेतन है मात्र रूप है ऐसा जो निर्विशेष उपलब्धि मात्र रूप शरीर इंद्रिय रहित तो पुरुष है उसमें सर्वज्ञत्व या किंचिज्ञत्व की कल्पना नहीं हो सकती इसका अर्थ करते हुए टीकाकार ने कहा कि जन्य ज्ञानस्य से सत्व धर्मत्वात् प्रकार का ज्ञान है एक उत्पन्न होने वाला वो है वृत्यात्मक ज्ञान और एक है नित्य ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है वो उत्पन्न नहीं होता तो इसलिए टीकाकार कहते हैं जो जन्य ज्ञान है वो तो सत्वगुण के आश्रित है तो जन्य ज्ञान से सत्वधर्मत्वात् और अनित्य उपलब्धे है नित्य उपलब्ध है मात्रस्य नि्य उपलब्धे अकार्य चिन्मात्रज्ञानकर्तृत्व जो अनित्य ज्ञान है वह चिन्मात्र स्वरूप जो नित्य उपलब्धि आत्मा है चिन्मात्र स्वरूप आत्मा है उसमें ओजन्य ज्ञान नहीं रहेगा क्योंकि जन्य ज्ञान सत्वगुण का धर्म है वो सत्वगुण में रहेगा और नित्य उपलब्धि यानि ज्ञान वह कार्य रूप न होने से अकार्यत्वात, वो चिन्ह मात्र रूप जो आत्मा है उसका धर्म नहीं बनेगा अतः चिन्हमात्र स्वरूप आत्मा को न तो सर्वग्य कहा जाएगा न तो अल्पग्य कहा जाएगा तो सर्वज्ञानकर्तृत्व न ऐसा करना अब प्रधानस्य इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु नुणा साम्यावस्थाया उत्कर्षाभा कथम सर्वज्ञता इत्याण्वादी एतः गुण तो कैसे हैं तो साम्यवस्था तो गुणा साम्यवस्था गुणों की साम्यवस्था कहलाती है प्रधान और वो अवस्था होती है उत्पत्ति से पहले प्रलय के बाद स्थिति काल में तो गुणों की विषमावस्था होती है और गुणों की साम्य अवस्था है जब गुण आ, हो जाते हैं क्या कार्य मात्र का विलय होता है प्रलय के बाद उत्पत्ति से पहले तक तो ये गुणों की साम्य अवस्था है प्रलय काल उस समय सत्व से उत्कर्षा भावात तो सत्व गुण रजोगुण तीनोगुण समान अवस्था में होते हैं। रजोगुण और तमोगुण अभिभूत नहीं होता तो सत्वगुण का उत्कर्ष भी नहीं रहेगा सत्तोगुण का उत्कर्ष तो माना जाएगा रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो तब रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो जाएंगे तो साम्य अवस्था नहीं होगी गुणों की वो विषम अवस्था होगी काल माना जाएगा तो तीनों गुण जब समान अवस्था में होंगे तो तीनों गुणों में से कोई भी गुण उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं कहा जाएगा और यह कहा गया कि जब सत्वगुण का निरतिशय उत्कर्ष होता है तब सर्वज्ञता प्रसिद्ध है तो प्रलय काल में सत्वगुण का उत्कर्ष न होने से प्रधान में सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो पाएगी इस प्रकार की शंका सांख्यों के प्रति यदि कोई करता है तो सांख्य प्रलय अवस्था में भी प्रधान में सर्वज्ञत्व का उपचार होगा गौण प्रयोग होगा गुणत्रय की साम्यावस्था में भी ये बता रहे हैं त्रिगुण्वात् प्रधान इत्यादि से इसलिए ननु इत्यादि में पहले सांख्यों के प्रति जो प्रश्न है उसे अवतरण में टीकाकार ने कहा कि गुणाना साम्यवस्थायाम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यवस्था जब प्रलय काल में होगी तो सत्व से उत्कर्षाभाव सत्तु उनका उत्कर्ष न होने से कथम सर्वज्ञता यानी प्रधानस्य सर्वज्ञता कथम ऐसे लगाना ये जो सांख्यों का प्रश्न सांख्यों के प्रति प्रश्न है इसका उत्तर सांख्य देते हैं कि इति आह यानि इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर बता रहे हैं त्रिगुण्वात् प्रधान से इत्यादि से भाष्य में है अपि विद्यते इति प्रधानस्य कारणूत सत्व प्रधानवस्थान प्रधानस्य त्रिगुणत्वात् प्रधान गुणत्रयात्मक है गुणुणतन प्रधानम ऐसा शुरू में कहा था ना सांख्यों ने तो प्रधान त्रिगुणात्मक होने से सर्व ज्ञान कारण भूत जो सत्व गुण है वह सत्व गुण प्रधान अवस्था में भी विद्यते प्रधान अवस्था में भी रहेगा सत्वगुण और इति प्रधानस्य प्रधानस अचेतन सेतचर्यत तो जो प्रधान है अचेतन सदैव सदव इस वाक्यस्थ सत्पदार्थ उसी में मेंज्ञप्रिय प्रलय अवस्था में सर्वज्ञत्व का उपचार किया जाता है गुण का उत्कर्ष न होने पर भी सर्वज्ञान सर्व विषयक सर्व ज्ञान की शक्ति रहेगी प्रलय अवस्था में भी साम्य अवस्था में विद्यमान जो सत्व है उसमें और वो सत्व गुण होने से गुणात्मक प्रधान है तो प्रधान में ही सर्विषयक ज्ञान अनुकूल शक्ति होने के कारण सर्वज्ञत्व का उपचार किया जाएगा ये कहा कि उपचरियते एव प्रधानस्य एव सर्वज्ञत्व उपचरियते थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए त्र गुणा प्रधान गुण त्र का समूह ही तो प्रधान कहलाता है और तस्य साम्यावस्था तस्यावस्थ तदेदा प्रधानमंत्री उच्यते साम्यावस्था तो प्रधान गुणत्रयात्मक होने से गुणत्रय की साम्यवस्था गुणत्रय से अभिन्न होने से प्रधान ओ कहलाती है गुणत्रय की साम्यवस्था इति उच्यते और तद अवस्थायाम अपि, यानी साम्यावस्था में भी प्रलये वो साम्य अवस्था कब होती है प्रलय काल में प्रधान अवस्था और सर्वज्ञान शक्ति मत रूपम सर्वज्ञत्व अक्षतम इत्य अक्षतम का अर्थ है बरकरार रहता है क्षतम का तो अर्थ होता है समाप्त अक्षतम का अर्थ विद्यमान रहेगा तद अवस्थायाम अभी प्रलय प्रधान सर्वज्ञत्व अक्षतम ऐसा नु करना क्यों किस प्रकार का वो सर्वज्ञत्व रहेगा सत्व उनका उत्कर्ष न होने पर भी प्रत्येक तो कहते शक्ति सर्वज्ञान रूपम तो सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूप जो सर्वज्ञत्व है ये औपचारिक है गौण सर्वज्ञत्व है। ये सर्वज्ञत्व रहेगा प्रधान में प्रलय काल में भी। <coughs> ये अर्थ है भाष्य की इस पंक्ति का प्रधानस्य सत्वं प्रधान सत्व अपि विद्यते इति प्रधानस्य अचेतन से सतर्व उपचर्य इस वाक्य का यह अर्थ है अब वेदांतेशु इत्यादि जो वाक्य हैं इसमें सांख्य कह रहे हैं कि वेदांतियों को भी प्रलय अवस्था में जो सर्वज्ञत्व ब्रह्म में मानना होता है वह भी गौण सर्वज्ञ तो ही मानना पड़ेगा प्रलय अवस्था में जो साक्षात सर्वज्ञता है वह वेदांती को भी अभिष्ट नहीं है ब्रह्म में इसे कह रहे हैं कि वेदांत वाक्यषु त्वयापि सर्वज्ञ सर्वज्ञम ब्रह्म अभ्युपगछता सर्वज्ञान शक्तिमत्वन एवं अभ्युपगंत तो का विशेषण है तो, तो ब्रह्म को सर्वज्ञ मानने वाले जो आप वेदांती हैं उन आप वेदांतियों को भी वेदांत वाक्यों में प्रलय काल में सर्वज्ञान रूप ही औपचारिक सर्वज्ञत्व ब्रह्म में अवश्य स्वीकार करना होगा क्योंकि उस समय कोई दूसरा न होने से आ, जैसा काल में सर्वज्ञत्व होता है विकार रहेगा तब तो विकार विषय का ज्ञान आदि माना जाएगा तो उस, उस समय ब्रह्म में सर्वज्ञत्व औपचारिक ही है ऐसा आप भी मानते हो ये कहा इत्यादि का अवतरण है टीका में नया कि किम इति शक्तिमत्व इति सर्वज्ञत्व इस प्रकार का प्रश्न वेदांतियों का सांख्यों के प्रति हुआ तब कहते हैं त्र आह नहीं तो वेदांती कह रहे हैं कि हमें रूप गौण सर्वज्ञत्व ब्रह्म में क्यों स्वीकार करना पड़ेगा ये प्रश्न है वेदांती का सांख्यों के प्रति इसका उत्तर देते हुए सांख्य कह रहे हैं कि तत्र आह नहीं इति अनित्य ज्ञानस्य प्रलये नाश अनित्य ज्ञानस्य प्रलये नाशात तो प्रलय काल में तो कार्य मात्र का नाश हो जाता है वेदांतियों के यहां भी तो जो अनित्य ज्ञान है वृत्त्मक ज्ञान जिस अंतक करण का परिणाम रूप वृत्तियात्मक ज्ञान है और ब्रह्म की उपाधिभूत माया का परिणाम रूप ब्रह्म का सृष्टि विषयक ज्ञान है वह कार्यात्मक होने के कारण प्रलय काल में विलीन होगा तो जब प्रलय काल में ज्ञान मात्र का कार्यात्मक ज्ञान मात्र का विलय होगा सभी कार्य का विलय होता है तो ज्ञान रूप कार्य का भी विलय होगा तो विलय होने के कारण नहीं रहेगा प्रलय काल में कौन अनित्य ज्ञान तो टीका में लिखते हैं टीकाकार की अनित्य ज्ञान से प्रलयनाशात तो प्रलय काल में अनित्य ज्ञान समाप्त होने से और नित्य ज्ञान तो कार्य ही नहीं और उसको लेकर के सर्वज्ञ तो कहा भी नहीं जा सकता ब्रह्म का इसलिए कहते शक्तिमत्वम वाच्यम तो प्रलय काल में जब अनित्य ज्ञान नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि भले ही अनित्य ज्ञान सर्व कार्य विषयक का प्रलय काल में ब्रह्म में अभाव है तो जब सर्व विषय ज्ञान ही नहीं तो सर्वज्ञ कैसे होगा तो मुख्य सर्वज्ञ तो नहीं रहेगा किंतु मानना होगा कि सर्व विषयक अनित्य ज्ञानानुकूल शक्ति ब्रह्म में है और उसी शक्ति को लेकर के प्रलय काल में भी औपचारिक सर्वज्ञता ब्रह्म में है ये मानना पड़ेगा इसलिए लिखते हैं कि अनित्य ज्ञान से प्रलय नाशा शक्तिमत्व वाच्य ज्ञानानुकूल शक्ति ब्रह्म में माननी होगी कारकाभा और उस समय कोई कारक भी प्रलय काल में नहीं है इसलिए भी ज्ञान नहीं मान सकते कारक यानी इंद्रिय रूप करण कारक कारण रूपी जो आ, कारक बाह्य इंद्रिया अंतर इंद्रिया और शरीर और बुद्धि रूपी प्रमाता का उपाधिभूत ब्रह्म तो स्वतः प्रमाता नहीं है ना बुद्धि रूप उपाधि से युक्त होता है तो प्रमाता बनता है तो प्रमात की उपाधि भूता बुद्धि वो भी कार्य रूपा होने से उसका भी अभाव होने से ये सब ना होने से क्या होगा कि फलय काल में सा, साक्षात ज्ञान नहीं रहेगा किंतु ज्ञानानुकूल शक्ति रहेगी हा हाँ, तो माया रूप उपाधि भी उस समय नहीं रहती प्रलय काल में माया रहती है क्या अव्याकृत रहता है प्रकृति रहेगी माया नहीं रहेगी माया भी कार्य है हाँ? वेदांति के मत में भी हाँ? जब माया जो प्रक्रिया है वेदांती की तो माया को शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था मानेंगे तो फिर सत्वगुण शु, शुद्ध सत्वगुण है और रजोगुण तमोगुण का बिल्कुल ही सत्वगुण पर प्रभाव नहीं है का मतलब बिल्कुल अभिभूत है सत्वगुण से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ हुआ है ऐसी प्रकृति की अवस्था को कहा जाएगा माया वेदांती की माया है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था ये माया है ना और वो माया तो गुणत्रय की विषम अवस्था रूप होने से वो कार्य रूपा है गुणत्रय की साम्य अवस्था है प्रकृति रूपा उसे अव्याकृत कहते हैं वो तो रहेगा उसमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तीनों बराबर हैं और माया में तो ईश्वर की उपाधिभूत माया में सत्व का उत्कर्ष है रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है अवस्था जो भी विषम कार्य अवस्थाएं हैं वे प्रलय काल में नहीं रहती है इसलिए माया से रहित जो गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप अव्याकृत है उससे युक्त ब्रह्म रहेगा प्रलय काल में तो सत्वुण का उत्कर्ष न होने से और कोई भी दूसरा कार्य न होने से तो कार्य रूप ज्ञान सर्व विषयक अनित्य ज्ञान रूपी कार्य के न होने से सर्वज्ञ ब्रह्म है प्रलय काल में ये नहीं कहा जाएगा अभी तो यह माना जाएगा कि सर्व विषयक अनित्य ज्ञानानुकूल शक्ति उस समय भी ब्रह्म में है ऐसा आपको मानना पड़ेगा वेदांतियों को यही औपचारिक सर्वज्ञता है सर्व विषयक ज्ञान अनुकूल शक्तिमत्व रूप सर्वज्ञत्व प्रलय काल में आप वेदांतियों को भी स्वीकार करना पड़ता है इस अभिप्राय से नहीं इत्यादि वाक्य का अर्थ करते हुए अपिच इत्यादि से लिखा जा रहा है इत्यादि का तो अर्थ करने की जरूरत नहीं स्पष्टार्थक था और जो भाषा में आ रहा है इत्यादि पर ये जो टीका में हम लोग पढ़ रहे हैं ना अनित्य ज्ञानस्य प्रलये प्रलय नाशाशक्तिमत्व वाच्यम कारका भावाच्य इत्या वो भाष्य में आ रहा है अपिच अपिच प्राग उत्पत्ते यहां पर उससे पहले थोड़ा भाष्य में एक वाक्य है उसको पढ़िए तथा ही इत्यादि से वो रहा नही सर्व विषय एव कुर्वद्रह्म वर्तते हाँ तो सर्व विषय को ज्ञान हमेशा ब्रह्म को होता ही रहता है ऐसा नहीं प्रलय काल में अनित्य ज्ञान का अभाव है इसलिए प्रलय काल में ब्रह्म में सर्व विषयक अनित्य ज्ञान रूप सर्वज्ञता नहीं रहेगी तद अनुकूल शक्ति मत्ता रूप सर्वज्ञता रहेगी आगे लिखते हैं तथा ही इत्यादि से इसका उपादान किया जा रहा है कि ज्ञान नित्यत्वे ज्ञानक्रियाम प्रति स्वातंत्र ब्रह्मणो ही हैत तो। ज्ञान को यदि नित्य मानते हैं तो फिर नित्य ज्ञान का कोई कारण ही नहीं होता कर्ता तो कोई कारण नहीं होता न तो निमित्त कारण न तो उपादान कारण निमित्त कारण या उपादान कारण किसका होता है कार्य का और ज्ञान यदि नित्य होगा तो कर्ता रूप निमित्त कारण भी उसका नहीं रहेगा उपादान कारण भी नहीं रहेगा इसलिए लिखते हैं कि ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञान क्रियाम प्रति <coughs> स्वातंत्र ब्रह्मनो ही स्वातंत्र्यम यानी कर्तृत्व तो ज्ञान क्रिया के प्रति कर्तृत्व रूप उसे छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगागे धातु से हि बना है, और अथ अनित्यम तत इति ज्ञान क्रिया या उपरमेतापी ब्रह्म तो तत् याने ज्ञानम अनित्यम अथ का है यदि तो यदि ज्ञान अनित्य है वेदांतियों के अनुसार तो फिर ज्ञान क्रियाया उपरमेतापी ब्रह्मा तो अनित्य ज्ञान ब्रह्म हमेशा अनित्य ज्ञान रूप क्रिया में लगा ही रहता है ऐसा नहीं मानना पड़ेगा कभी न कभी प्रलय काल में अनित्य ज्ञान रूप क्रिया से ब्रह्म उपरत भी हो जाता है ये मानना पड़ेगा तो उस समय फिर कोई भी ज्ञान क्रिया ब्रह्म में नहीं होगी तो ज्ञात तो कैसे रहेगा ज्ञतव तो ही नहीं रहेगा तो सर्वज्ञ तो कैसे रहेगा इसलिए मानना पड़ेगा कि उस समय प्रलय काल में भले ही अनित्य ज्ञान से वह रहित है लेकिन अनित्य ज्ञान अनुकूल शक्तिमत्ता उसमें है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्व नहीं वह सर्वज्ञत्व आप तदा यानि प्रलय काले जब ब्रह्म ज्ञान क्रिया से उपरत होगा उस समय उसमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा लेकिन ज्ञानानुकूल शक्ति रहेगी तो सर्वज्ञान शक्तिमत्व सर्व विषय ज्ञान अनुकूल शक्तिमत्व को लेकर के ही ब्रह्म की सर्वज्ञता प्राप्त होती है अब अबीच प्राग उत्पत्ति इत्यादि का अवतरण है टीका में जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था अन्य ज्ञान से एक दूसरा हेतु बताया जा रहा है पहला हेतु तो उस वाक्य से बताया गया अथ अन्य तक ज्ञान क्रियाया उपर तापी ब्रह्म इत्यादि से और कारकाभावाच्य का, का उपादन करने के लिए अपीच इत्यादि वाक्य है प्राग उत्पत्ते हे सर्व कारक शून्यम ब्रह्म त्वया तो सृष्टि से पहले प्राग उत्पत्ते का अर्थ है सृष्टि से पहले ब्रह्म में कारकत्व, करण कारकत्व आदि कोई भी नहीं है कारक शून्य है कारकत्व रूप विशेषता ही नहीं है उसमें ऐसा आप वेदांती को अभिष्ट हैं। है ईश्वत अभिष्ट हैं। तो है त्वया ईषतेने आपको अभिष्ट हैं। आप वेदांतियों को प्रलय काल में कार्यक्रम्मीब्रह्म समस्त कारक रूप विशेषता से रहित है ऐसा अभिष्ट है क्योंकि अद्वितीय मानना है ना और बाकी सब कारक यदि रहेंगे तो फिर द्वैत रहेगा तो प्रलय काल में एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म रहता है तो द्वैत आपत्ति का निराकरण करने के लिए सर्व कारक शून्य ब्रह्म आप वेदांतियों को अभीष्ट है न ज्ञान साधना नाम शरीर नाम अभावे ज्ञानोत्पत्ति ही कस्यचित उपन्ना तो जब कारक स्थानीय जो ज्ञान के साधनभूत शरीर इंद्रियादि न हो तो क्या होगा किसी को भी ज्ञान नहीं हो पाएगा अनित्य ज्ञान के लिए ज्ञान की जो सामग्री है शरीर आदि वो होना जरूरी है तो प्रलय काल में तो यह ज्ञान की सामग्री रूप शरीर आदि के न होने से ज्ञान उत्पत्ति संभव नहीं होगी पुरुष में क्योंत्पत्ति न उपन्ना च का अन्वय उपपन्ना के साथ है अब दूसरा एक जो आ रहा है प्रधानस्य इत्यादि सेक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार मतद्वये मतदेय साम्यक्त स्वमते विशेषम आह अभीचे मतद्वय से लेना सांख्यों का मत और वेदांती का मत प्रलय काल में साक्षात सर्वज्ञता सांख्यों के यहां भी नहीं है प्रधान में सर्व विषय ज्ञान का अभाव होने से वो कार्यात्मक ज्ञान का अभाव होने से और वेदांती के यहां भी नहीं है तो फिर ब्रह्म में प्रलय काल में सर्वज्ञता वेदांती भी सर्व ज्ञान शक्ति मत शक्तिमत्वरूप औपचारिक ही सर्वज्ञत्व मानेंगे ऐसा सांख्यों के यहां भी गुणत्रय की साम्य अवस्था में सर्व विषय को ज्ञानानुकूल शक्ति मान सत्व विद्यमान है और उसको लेकर के प्रधान का सर्वज्ञत्व औपचारिक सिद्ध होगा यह दोनों मत में समानता है प्रलय काल में औपचारिक ही सर्वज्ञता चाहे सांख्यों के अनुसार प्रधान में मान लो और वेदांति के अनुसार ब्रह्म में मान लो ये समानता दोनों मत में है तो ये कहते हैं मतदे साम्यम उक्त स्वमते विशेषम आह स्वमत में स्व शब्द से स्व सरो नाम है ना सांख्यों का परामर्शक है जिनका मत बताया जा रहा है उसका परामर्शक हो जाएगा स्व शब्द सांख्यों का मत बता रहे है ना इसलिए स्व का अर्थ है सांख्य तो स्वमते यानी सांख्य मते विशेषम आह सांख्य अपने मत में वेदांत मत की अपेक्षा विशेषता बता रहे हैं जो विशेषता है तो स्वते विशेषम आह अभी ची ये जो दूसरा अपिच इत्यादि वाक्य हैं कि अभी च प्रधान से परिणाम कारणत्व न असंगतस्य एकात्मकस्य नसंगतक्रम्हण ये विशेषता बताई के मत की अपेक्षा सांख्यमत में ये कहते हैं प्रधान तो कारण बन सकता है किंतु ब्रह्म कारण नहीं बन सकता वे परिणामात्मक कार्य को मानने वाले है परिणामात्मक कार्य सांख्यों का वो ये है कार्य कारण भाव प्रधान और जगत में परिणाम परिणामी रूप परिणामी उपादान कारण जगत का सांख्यक हैं प्रधान है और प्रधान का परिणामात्मक कार्य है जगत परिणाम जो सावयव हैं अनेकात्मक हैं उसका संभव है जो निरवय हैं असंग है एक रूप है उसका परिणाम संभव नहीं हो सकता तो ब्रह्म तो वेदांती का निरवय है एक रस है और इसलिए परिणामी नहीं होगा जगत उसका परिणाम नहीं होगा तो परिणाम परिणामी भाव रूप जो कार्य कारण भाव है वह ब्रह्मा और जगत का संभव नहीं है और हमारा जो प्रधान है वह तो त्रिगुणात्मक होने से अनेकात्मक हो गया सवयव हो गया सावयव होने से उसमें महदादि परिणाम संभव है जैसे मिट्टी अनेकात्मक होने से अने, अनेकात्मक यानी सावयव होने से घटा दी परिणाम उसका संभव है कार्य तो ब्रह्म और प्रधान इन दोनों में जगत के प्रति कारण बनने, बनने की अर्हता की जब चर्चा करते हैं तो जगत रूपी परिणाम परिणामात्मक कार्य का परिणामी उपादान कारण बनने की अर्हता प्रधान में सिद्ध होती है सावयव होने से अनेकात्मक होने से मिट्टी के तरह और ब्रह्म तो निरवय होने से ब्रह्म में जगत रूपी परिणाम का परिणामी उपादानत्व असंभव है ये यहां पर कहा अभी प्रधानस्य अनेकात्मकस्य। तो अनेकात्मक यानी सावयव है प्रधान इसलिए उसका परिणाम संभव है परिणाम संभव होने से कारणत्व उपपत्ति तो जिसका परिणाम संभव होगा किसका परिणाम संभव है अनेकात्मक का यानी सावय का तो प्रधान और ब्रह्म इसमें जो सवय होगा उसका परिणाम संभव होने से उसमें कारणत्व उपपन्न होगा सिद्ध होगा तो प्रधानस्य कारणत्व उपपत्ति यानि कारणत्व की सिद्धि होती है क्योंकि प्रधान सावय होने से उसका परिणाम संभव है जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं वत तो मृदादि का घटादि के प्रति कारणत्व उपपन्न होता है क्योंकि उनका परिणाम संभव है परिणाम क्यों संभव है सवयव होने से अनेकात्मक होने से ऐसे महदादी जगत के प्रति प्रधान में कारणत्व तो उत्पन्न हो सकता है प्रधान का परिणाम संभव होने से और प्रधान का परिणाम संभव क्यों है अनेकात्मक होने से सावय होने से ब्रह्म का जगत के प्रति कारणत्व तो उपन्न नहीं होगा क्यों परिणाम संभव न होने से और परिणाम क्यों संभव नहीं होगा वो एकात्मक होने से इसलिए लिखते हैं कि न असंगत एकात्मक कारणत्व उपपत्ति इस पद की यहाँ पर भी अनुवृत्ति ले आना अने ब्रह्मण कारणत्व उपपत्ति न ब्रह्म में कारणत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती तो हेतु यही रहेगा परिणाम असंभवात आ, पर, आ, वहां तो था परिणाम संभवत यहां लगेगा परिणाम असंभवात और परिणाम असंभव क्यों है ब्रह्म में तो इसलिए कहा कि एकात्मक असंगत वो असंग है एक रस है इसलिए परिणाम असंभव है और परिणाम असंभव होने से ब्रह्म का जगत के प्रति कारणत्वपन्ना थोड़ी टीका है ब्रह्मण कारण स्मृतिपादे पदे प्रधानादेहे प्रधानदे तर्कपादे तर्क पदे युक्तिर्नस्यति अधुना श्रुतिया क्षतेर ना शब्दम ईक्षतेर शब्दम इस सूत्र की अवतरण टीका है ये ब्रह्मण कारणत्व से लेकर के क्या करे हाँ हा, ये ईक्षतेर शब्दम इसका अवतरण है टीका में तो इस प्रकार अब पूर्व पक्ष हुआ भाष्य में न असंगतस्य एकात्मस्य एकात्म से ब्रह्मण इतव प्राप्त इदम सूत्रम आरभ्यते तो इस प्रकार का सांख्य मत प्राप्त होने पर ईदम सूत्रम आरभ्यते सांख्य मत का निराकरण करने के लिए भगवान वेद जी के द्वारा ईक्षतेर ना इस सूत्र का आरंभ किया गया सूत्र ये उपलक्षण है बाकी पूरे अधिकरण का इसमें तो अनेक सूत्र है ना सात सूत्र है तो केवल इक्षनाश शब्दम यही नहीं बाकी सब सूत्र यानी पूरा अधिकरण आरंभ किया जा रहा है तो बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं